द्रम कर्णे गृहिया भद्रशे महायार स्थिरएर सुनिदेव ओ सा अथर्मेद यमाण की कारिका अद्वैत प्रकरण के इकतीसवें कारिका के ऊपर विचार चल रहा था पूर्व कारिका में स्वप्न का दृष्टांत देकर के समझाया गया था जैसे स्वप्न में मन अकेला ही मन है फिर भी दो रूप में दिखाई देता है ग्राहक और ग्राह्य रूप में दिखाई दे पड़ता है वहां तो असत्य घोषित हो जाता वह जागृत के पदार्थ में असत्य पदार्थ असत्य घोषित तो नहीं हो रहा है उसी प्रकार है यहाँ भी वो मन ही है दो रूप में दिखाई देता है ग्रहण करने वाला और ग्राह्य विषय दो रूप में भाषने वाला जैसे स्वप्न में है सत्य नहीं होता ठीक इसी प्रकार है यहां भी ये जाग्रत सत्य नहीं है ऐसा कहा तो इसके ऊपर प्रश्न हुआ तो उस क्या प्रमाण है कि स्वप्न में मन अद्वैत होता है आ, क्या प्रमाण है मन मन के बाद मनोमात्र है द्वैत मैंने स्वप्न का दृष्टान्त दिया जागृत को सिद्धांत बनाया जागृत के द्वैत द्वैत का सत्यत्व बुद्धि है स्वप्न के द्वैत में तो नहीं है तो जैसे स्वप्न में एक ही मन दो प्रकार से व्यवहार कर रहा है वैसे ही जागृत में भी एक ही है कहा क्या प्रमाण है ये प्रश्न आया मनोमात्रम द्वैतम निकत्र किम प्रमाण जो द्वैत है वो मन मात्र ही है मन है तो इसमें क्या प्रमाण है कहते अनुमान प्रमाण है बोलना चाहते इसमें अनुमान प्रमाण है क्योंकि मन के होने पर होता है व्याप्ति ऐसे तत्सत तत्सव तद अभाव तदभाव लग जाएगा जागृत स्वप्न में मन है इसलिए द्वैत की सत्ता दिखाई पड़ती है सुसुक्ति समाधि में मन नहीं है तो द्वैत भी नहीं है ये स्थिति है, अनुमान देंगे टीका में अनुमान देंगे <laughs> तो कहा था दुण दुण दुण दुण दुण दुण दुण। तो जरा मनो अधत से जरा जरमु ये निर्वाह द्वितम थे क्या अनुमान के घटक है कार्य अनुमान देके ठीक भी किस प्रकार का अनुमान हो सकता है इसमें यानी अनुमान भी एक प्रमाण है छह प्रमाणों में से एक प्रमाण है अनुमान प्रमाण अनुमान से सिद्ध होता है द्वहित नहीं है श्रुति तो है बोलती है नैना किन्तु तर्क से भी सिद्ध किया जा सकता है ना इसको लेकर के तृतीय आरम्भ किया है तृतीय प्रकरण आरम्भ किया है यद्यपि श्रुति सिद्ध है आदि नहीं है, है किंतु किया जाता है कहा था प्रमाण देंगे। ठीक देखें <coughs> पूर्व के कुछ अनुवाद करके इस कार्य का तात्पर्य पहले, पहले बताते भाष्यकार कहा भाष्य में कहा रज्जु सर्प पद विकल्पना रूपम द्वहित रूपेण मनोवे रूपम रज्जु सर्प के समान विकल्पना स्वरूप जो विकल्प हो रहा है जैसे रज्जु सर्प रूप में दिख रहा है दिख रही है इसी प्रकार विकल्पना रूपम द्वैत रूप विकल्पना रूप में मन ही है द्वैत रूप से होने वाला रज्जू ही जैसे सर्प बन जाती है ठीक इसी प्रकार मन ही द्वैत रूप में दिख रहा है पूर्व में यह सिद्ध किया तम प्रमाण उसमें क्या प्रमाण है ये द्वैत रूप से बासने वाला मन है इसमें क्या प्रमाण है ये पूर्व आक्षेप है कोई प्रमाण नहीं मिलेगा बोला चाहता है लक्ष्मान स्वूप है जिसको नई आय के लोग तो अन्वय वित्री अनुमान बोलते हैं पर्वतो अनुमान धूमांत को अन्वय वित्रिक बोलते है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वशी होता है अन्वय व्यक्त लक्ष्मण माने यत्र यत्र धूमा तत्र बन्यत्र बन्य तत्र धूमा की नास्तु अन्य वित्रिक अनुमान मानते हैं ठीक इसी प्रकार यहाँ भी मन सत्व द्वैत सत्व मनसो अभावे द्वैताभाव यह सिद्ध हो है मन द्वैतम सत्यम कहाँ दिखा है जागृत और स्वप्न में दिखा है मन है मन की सत्ता है तो द्वैत है और सुसुक्ति समाधि आदि में मन नहीं है तो द्वैत भी नहीं है अन्य विद्रेय अनुमान कहते हैं कहा अनुमान का स्वरूप टीका में देंगे कैसा अनुमान होगा पूर्व आदि में कहा कैसे होगा जी अन्वित्रेय का अनुमान कैसे होगा कहा तो कहते हैं सिद्धांत कहते हैं तेना मनसा विकल्प मानव दृश्यम मनोदृश्यम मनसा दृश्यम मनोदृश्यम तृतीय समास है मन के द्वारा दिखाई पड़ने वाला भाषने वाला तेन मनसा वो जो मन है उसी के द्वारा विकल्प मानव जो तो विकल्प हो जाता है रूपांतर में हो जाता है जो मन ऋजु से रूपांतर हो जाते हैं सर्वरूप होना उसी प्रकार मन रूपांतर में जगत रूप में हो गया है जागृत छोपना नहीं मनसा विकल्प माने ना जो विकल्प स्वरूप जो मन है विकल्प होने वाला मन है दृश्यम मनोदृश्यम ऐसा होगा तृतीय समास है यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास है मनोदृश्य मनसा दृश्यम मनोदृश्यम ऐसा विग्रह होगा कहा टिप्पणी एक नंबर पे विकल्प मानों ने अध्यक्ष माने स्वयं भी अध्यस्थ है वो तो आत्मा में ब्रह्म में अध्यस्त है मन खाली मन तो कुछ नहीं कर पाएगा ना जब आत्मा में अध्यस्त होता है तो काम कर जाता है नहीं तो कर नहीं पाता नहीं तो कल्पना करने की शक्ति कहां से आई उसमें जैसे लोहा जलाने की शक्ति लोहे में तब आए पहले अग्निशे तो उसको एकता हो गई तभी लोहा जला सके नहीं तो लोहा नहीं जला सकता उसी प्रकार मन जब आत्म रूप में हो गया है तो एक करके कहा मन से द्वैत माने आत्मनिष्ठ मन के द्वारा द्वैत है एक कल्पित है कहा विकल्प आने दृश्य उसके द्वारा अध्यस्त है मन भी अध्यस्त है जैसे जगत अध्यस्त है उसी प्रकार मन भी अध्यस्त है आत्मा में वो सध्यस्त मन के द्वारा दृश्य है द्वैतम सर्व सारे द्वैत मरो दृश्य है मन की कल्पना है ये प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञावाक्य क्योंकि <coughs> कद हेतु देते हैं तद्भावे भावात् तदभावे अभावात्भावे भावात् तदभावे चभावात् मन के होने पर द्वैत है मन के न होने पर नहीं है अन्य व्यतिरिक्त सिद्ध हो गया है जागृत स्वप्न में मन होता है तो द्वैत की कल्पना हो जाती है सुषुप्ति समाधि में मन नहीं है, तो द्वैत भी नहीं है एक कहना चाहते हैं ही अमनी भावे जब मन मनस्तो करके काम करना छोड़ देगा संकल्प विकल्प करना छोड़ेगा वो अवस्था में पुचेगा सुसुप्त में समाधि अवस्था में, में। निरुद्धे जब विरोध हो गया मन का माने यौगिक क्रिया के द्वारा निरोध हो गया है आसन या मन नियम आसन प्राण आदि के द्वारा मन निरोध हो गया निरोध हो जाने पर विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्या को दो साधन है माने मन को निरोध करने का दो साधन है एक तो विवेक और दूसरा विवेक दर्शन का अभ्यास और वैराग्य ये दो साधन होंगे विवेक पूर्वक जो दर्शन होगा आत्म साक्षात्कार पहले नित्य अनित्य वस्तु विवेक का परोक्ष ज्ञान होगा उसके बाद में वो लग जाएगा तो विवेक पूर्वक जो आत्म साक्षात्कार होगा वह और उसका जो अभ्यास दर्शन माने आत्म साक्षात्कार का अभ्यास सर्वम आत्मा व्यव बुद्धि में पहुंच जाना दृढ़ निश्चय हो जाना इसका अभ्यास करना होगा भाग्य को मिथ्या समझना दूसरा विषय वैराग्य ये दो चीजें चाहिए माना विवेक के माध्यम से आत्मदर्शन का अभ्यास आत्म साक्षात्कार का अभ्यास और संसार के विषयों में बहिराग ये दोनों साधन होंगे इसके द्वारा ही मन निरोध होगा मन को मैंने समझाने का तरीका यही है अगर ये विषय सत्य नहीं है तो नहीं जाएगा वह माने सुप्ति में जो चांदी नहीं है करके मिथ्या है करके जान लिया फिर वो चांदी के प्राप्ति के लिए वहां दौड़ नहीं पड़ेगा बहुत मतलब सत्यत्व तो बुद्धि हो रही तो उसके लिए विवेक दर्शन वहां क्या चाहिए शुक्ति का, का दर्शन चाहिए और एक बार दर्शन होने से होने को लोग वहां खींच रहा है अभ्यास भी होना चाहिए किसका अभ्यास ए, शुक्ति दर्शन का अभ्यास और वैराग्य चाहे रजत से वैराग्य मिथ्या रजत है वैराग्य होना चाहिए तब वहां की प्रवृत्ति नहीं होती सत्य बुद्धि निमित्त हो जाती है ये कहना विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम रज्वान विवा रज्जु में सर्प लयम गते लय हो जाता है रज्जु में सर्प का लय हो जाता है हाँ। क्या होगा वहां रज्जु का विवेक सर्प में मिथ्यात्व का ज्ञान लय हो जाता है उस काल में सर्प का वैसे ही, मन में कल्पित जगत मन आत्मा में अध्यस्त मन में कल्पित जगत को जो आत्मबुद्धि में पहुंच गया हो उसके लिए मिथ्या हो जाएगा ये कहा विवेक दर्शन का अभ्यास और वैराग्य दो चीज चाहिए रज्जवान सर्पे लयम गते शुशुध रज्जु में जैसे सर्प का विलय हो जाता है रज्जु ज्ञान होगा उस काल में विलय हो जाएगा और लय गते सुशुद्ध अथवा सुशुद्ध में लय हो गया सारे संसार लय हो जाता है ऐसी स्थिति में द्वैतम हम नैव उपलब्धते तो उस काल में द्वैत नहीं मिलने वाला अभादम द्वैत इस प्रकार से अभाव हो जाता है माना वहां रज्जु सर्प का दृष्टांत सामने रखना होगा अथवा सुषुप्ति आदि अवस्था को सामने रखना होगा उस समय में द्वैत नहीं आए जैसे रज्जु में सर्प दिखता था किंतु तो अब रज्जु ज्ञान काल में सर्प नहीं दिखेगा वैसे यहां भी अधिष्ठान ज्ञान जब हो जाएगा अधिष्ठान आत्मा ही है सबका मान अमेनिभाव हो गया काम करना छोड़ दिया लय हो गया विलय हो गया कारण रूप में लय हो गया उस काल में द्वैत नहीं दिख ये तो मन के होने पर है तो एक द्वैत टिप्पणियां है <tip> <rire> दो नंबर निरुद्ध माने निरुद्धे मनसी ऐसा लेना निरुद्धे के ऊपर में टिप्पणी मनसी निरुद्धे ऐसा लगाना मन के निध होने पर मनसो यमन ही भाव मनसो निरुद्धे मन के निरोध हो जाने पर द्वैत नहीं मिलेगा अब देखा सुश्रुति में देखा समाधि आदि में देखा अनुभव है सुश्रुति में तो मन नहीं काम देखा हुआ है कहा इसलिए द्वैत मन की मन ही है कहा तीन नंबर में कहते हैं विवेक विवेक दर्शन अभ्यास और वैराग्य दो साधन बताया हुआ है मन को निरोध करने के लिए दो साधन है एक तो है विवेक दर्शन दर्शन निरंतर होता रहे विवेक के द्वारा आत्म साक्षात्कार विवेक दर्शन और दूसरा है विषयों में वैराग्य जिसमें लालायित बना हो ये दो साधन जीवन में यदि होगा पहले परोक्ष ज्ञान होगा विवेक होगा सब नित्यान नित्य विवेक होगा विवेक होने पर वहां जो निष्कर्ष निकला उसमें बैठ जाना आत्म साक्षात्कार का अभ्यास आत्म साक्षात्कार का अभ्यास हो और विषयों से वैराग्य हो तो उधर आत्मा की तरफ लगा हुआ है व्यक्ति और विषयों की इच्छा नहीं की विषयों की मिथ्या समझकर बैठा हुआ है उधर विषय दर्शन से निवृत्त हो गया है तो वहां पर मन की निवृत्ति हो जाती है अभी तो विषय दर्शन में सत्यत्व बुद्धि है इसलिए मन तो हो रहा है ये कहा विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्या इत्यादि कहा कि टिप्पणी है विवेक पूर्वको जो दर्शन उद्देश्य का तत्व ज्ञान तत्वज्ञान आत्म साक्षात्कार ये है विवेकपूर्वक नित्य अनित्य वस्तु विवेक नित्य वस्तु क्या है अनित्य वस्तु क्या है शास्त्रों के द्वारा समझ लिया है जो व्यक्ति इत्यादि विवेक पूर्वक जो दर्शन उद्देश्य का तत्व ज्ञान आत्म साक्षात्कार उद्देश्य करके जो तत्व ज्ञान हुआ है एक दृढ़ हो गया है सर्वं सर्वम फलविदम ब्रह्म आत्मा आत्मादम सर्वम इत्यादि हो गई है जो विवेक जागृत हो गया जिसका आत्म साक्षात्कार जिसका जागृत हुआ है उन श्रुतियों को के आधार पर प्रमाण मान करके विश्वास करके हो गया है तत्व ज्ञान और साथ में यह भी होना चाहिए मनोनाश वासना क्षयाणाम जब आत्म साक्षात्कार होता है जब दृढ़ हो गया मनो का नाश हो जाएगा क्यों मन इसलिए नाश होगा विषय की तरफ है नहीं एक ही आत्मा है सर्व फलम ब्रह्म ये बुद्धि में पहुंचा हुआ है उस काल में विषय नहीं विषय नहीं तो मन भी नहीं जैसे दाह्य वस्तु न होने पर अग्नि का स्वरूप नहीं मिलता दाह्य वस्तु के कारण ही अग्नि के स्वरूप दिखना है काष्ठादि है ईंधन है तो अग्नि है और ईंधन आदि नहीं है तो अग्नि कहाँ दिखाई पड़ेगा अग्नि का लाय हो, हो जाता है उसके उसका कारण में लाय हो जाता है वो तो, तो इन्द्रनारुड़ होने पर भी अग्नि का परिचय मिलता है वैसे मन भी ऐसा ही है केवल मन की उपलब्धि होती नहीं है कब होगा विषयों के सहित होता है विषय में अन्य बुद्धि होगी सर्वम फलविदम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के द्वारा अनुसूझी में विश्वास करके हो गया तो मन का अभाव हो जाता है कहा मनोनाश होगा मन को नाश करना है तो विषय में अनितत्व दृष्टि जानी चाहिए अगर अनित्व घोषित हो गया विषय तो मन स्वतः तो में होता जाएगा यहाँ तो विषयों में सत्यत्व बुद्धि है तो ये मन और बलवान होता जा रहा है मन की बलवत्ता के साधन है विषय में सत्यत्व बुद्धि तो मनोनाश मनोनाश होगा तो वासनाओं का संस्कार जो मन में है संस्कार दही के पात्र नष्ट हो जाता है तो दही बिखर करके नष्ट हो जाता है संस्कार नाश के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा जब आधार का नाश हो जाएगा तो आधेय नहीं रहेगा पानी भरा था घट में घट को फोड़ दिया और पानी भी बिखर जाएगा नष्ट हो जाएगा तो भाषण जो संस्कार है मन में है मन जब नाश हो जाता है विषय का अभाव काल में मन नहीं रहता मन नाश हो गया विषय का अभाव यह है कि विवेक पूर्वक उस आत्म साक्षात्कार का अभ्यास चाहिए तब हो जाएगा ये कहा यहां टिप्पणी कर विवेक पूर्वको जो दर्शन उद्देश्य का तत्व ये पंक्ति है विवेक पूर्वक नित्य अनित्य तो वस्तु विवेक हो गया है नित्य आत्मा है बाकी अनित्य है ऐसा विवेक है उस विवेक पूर्वक जो तत्व दर्शन को उद्देश्य करके जो वस्तु उद्देश्य करके जो आत्मदर्शन के लिए उद्देश्य करके तत्व आत्मज्ञान जो हुआ है उसका अभ्यास चाहिए उसका अभ्यास होगा तो मनोनाश हो जाएगा मनोनाश हो गया तो भाषणाक्षय हो जाएगा यह अभ्यास बार बार चाहिए तत्व ध्यान का जिसको निधि बोलते हैं मनन के बाद जिसको निधि सब कुछ बोलते हैं मनोनाश बासनाक्षणाम अभ्यास है तेरा वैराग्य अभ्यास और दूसरा वैराग्य विषय के तरफ वैराग्य होना चाहिए ये दो साधन है अभ्यास और वैराग्य ही दो साधन होते हैं हर जगह यही साधन आता है अपना जो इष्ट वस्तु है उसके तरफ अभ्यास और अनिष्ट वस्तु की तरफ वैराग्य साधन होता है इसके द्वारा कहा बात से मैं कहा था कि विवेक दर्शनभ्यास वैराग्याभ्याम मनसो यमनी भावे निरुद्धे पूर्व के साथ हमने करना है मन निरुद्ध हो जाता है अमनी भाव हो जाता है विषय नहीं रहा विषय में वैराग्य हो चुका है तो उसका विषय न होने पर मन की उपलब्धि नहीं है तो विषयों के सहित दिखाई पड़ता है जैसे अग्नि ईंधन के सहित उपलब्धि होती है बिना ईंधन के अग्नि की उपलब्धि कोई दिखा नहीं सकता खाली आग आग दिखा दे कोयले आदि बोलते हैं वो तो ईंधन है वो खाली अग्नि का स्वरूप नहीं हो पाता है किंतु विष्ण में सही होता है मन यहाँ भाव हो जाता है एकत्र तो दर्शन का अभ्यास और विष्ण में वैराग्य तीव्र हो तब ये मन अमनिभाव हो जाता है यह कहा कैसे होता है तो दो दृष्टान्त दिया है एक तो जैसे रज्जु में सर्प का लय हो जाता है तो मन जब अपने विषयों की तरफ नहीं होगा तो कहां होगा जहां वो अध्यस्ता है वहां लय हो जाएगा कहां अध्यक्षता है आत्मा आत्मा में ही लय हो जाएगा उसका एक तो ये है अथवा भी दिक्कत दृष्टान दिया दूसरा यही कहना चाहते हैं अच्छा ज्ञानाभ्यास ज्ञानाभ्यासो यथा वाशिष्ठ लीलोपाख्या देखो योग वाशिष्ट में ज्ञानाभ्यास को चिंतन किया है क्या क्या ज्ञानाभ्यास वाणी क्या चीज है ज्ञान का अभ्यास करना जिसमें निधिध्यासना ज्ञानभ्यास क्या है योग वाशिष में, में लीला के कहानी में कहाने है? कहा गया क्या प्रबोधनमेंस विदुर्बु सर्गादुत्पन्नम दृश्यम न सदाईद जगदहे बोधाभ्यास विदुर परिष्ट में कह है कहते हैं अभ्यास को कहा कैसा तत् चिंतन उसे आत्म चिंतन निरंतर हो तत्व चिंतनम तत् चिंतन निरंतर वही चिंतन हो विषय चिंतन बढ़ाते रहेंगे तो आत्म चिंतन होगा ही नहीं अभ्यास कहां से होगा तो विषय अभ्यास होगा आपका तत् चिंतनम उसे आपका का चिंतन, आत्म चिंतन जाते जाते। हो ये ज्ञानाभ्यास आत्मचिंतन करते करते ज्ञान हो जाता है जो वस्तु आपको अभी सही नहीं हुआ है बार बार उसी का चिंतन करेगा तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी सीधी साधी भाषा में यही है कोई भी वस्तु है एकाएक संदिग्ध अवस्था में है तो बार बार उसे टटोलेंगे देखेंगे करेंगे करते करते पक्का हो जाएगा तत् चिंतनम तत्कथनम एक दूसरे के साथ में इसी का कथन होना चाहिए आत्म का ही कथन होना चाहिए विषय कथन नहीं होना चाहिए अगर ज्ञानाभ्यास करना हो तो योगवास में ज्ञानाभ्यास का इस है तत् चिंतन तत्कथन उसी का कथन एक दूसरे मिलने पर यही कथन हो कोई तो आत्मा का ही कथन हो अच्छा अन्यन्नम तत्प्रबोधन एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को इसी का ही ज्ञान करवाना आत्मा के विषय में बोलना उसी के बारे में सुनना उसी में सुनाना ये ज्ञानाभ्यास की चर्चा यो है योग आशिक्षण कहा है अन्य नहीं एक पर इसी को एक परता कहते हैं ये तीन सादर हो जाए एकपरता हमें यही चाहिए अन्य नहीं चाहिए ऐसे बुद्धि में बैठा हो वो एक प्रता होती है जैसे कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो उसकी एक ही इच्छा होती है बाकी कोई इच्छा नहीं होती वहां क्या इच्छा होती है किसी तरह में पार हो जाऊ बाकी कोई ना खाने की न पीने की कोई न जगत के सम्मान की, की भूखा है उस काल में नहीं? कोई सम्मान आदि की नहीं चाहे मंडलेश्वर आदि हो डूब गए हो उस काल में मंडलेश्वरत्व के चिंतन नहीं करेंगे किस तरह ये? पार हो जाओ एक ही चिंतन होता है तद एक प्रता ऐसी एक परता, परता होनी चाहिए <स्थाथ> जैसे डूब रहा हो जो व्यक्ति गले गले पानी आ गया हो, होश आवास है अभी उसमें एक ही चिंतन करता है किस तरह नदी किनारा हो जाओ वैसे ही, संसार से एकदम पागल हो चुका हो केवल ऐसे हो कि आत्म कैसे तद एक परत्म एक परत्व ज्ञानाभ्यासम विदुर इसको ज्ञानाभ्यास कहा कहते हैं विद्वान लोग ज्ञान अभ्यास कहते हैं ऐसा है और भी है ज्ञानाभ्यास के बारे में देखो तो भाई ये सब कुछ उस चेतन आत्मा ही है बुद्धि में जाना क्यों ये सब कुछ यहां सब कुछ क्या दिखता है सृष्टि के पहले एक ही होता है आत्मा एक ही आत्मा सारे सौम्य देख के बाद, है। बाद में तीन रूप दिखाई दे रहा है एक अधिष्ठान तो यहाँ एक जीव और जगत ये उत्पन्न में माने जा रहे हैं व्यवहार काल में जीव उत्पन्न माना जा रहा है और जगत उत्पत्ति मानी जा रही है कहते ये दोनों स्वर्ग के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ है अभी क्या उत्पन्न होगा ये सृष्टि के शुरू में ही ये दोनों के दोनों उत्पन्न नहीं है कौन न जगत है न जीव है जगत जीव उत्पन्न ही नहीं हुआ इस बुद्धि पर जाओ उत्पन्न के विचार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ये कहा स्वर्गा एवं न उत्पन्नम दृश्यम इदम दृश्यम स्वर्गा एवं न उत्पन्न सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न नहीं हुआ है ऐसा समझना नाश्ते व सदा, इसलिए कभी भी होने जब उत्पन्न नहीं हुआ तो कब हो सकता हो न वर्तमान है न भविष्य में रहेगा कभी भी नहीं तीनों कालों में नहीं भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में नहीं है क्यों सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ विचार से देखते हैं तो उत्पन्न नहीं हुआ है। ये है इदम जगत कौन जगत अहम यही है जीवत तो जो दिख रहा है और इधम जगत यही तो दो उत्पत्ति मानते हैं मान के चल रहे हैं ये दोनों के दोनों सृष्टि के पूर्व काल में उत्पन्न नहीं हुआ है सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ हमसे बोधाभ्यास विदुरगति इसको ज्ञानाभ्यास कहते हैं विदु परम ज्ञानाभ्यास परम ज्ञानाभ्यास कहते हैं इसको इस तरह से आजाद बाद में कोई पहुंच जाए इसको परम ज्ञानाभ्यास कहते हैं उत्पन्न ही नहीं हुआ क्यों सदैव सौम इतमगरे आशीत हम श्रुति बोलते हैं थोड़ा विश्वास जैसे भी करते हैं फिर हम सृष्टि के चक्र में पड़ जाते हैं अगर उसी बुद्धि में बैठ जाए तो कहां जगत कहा जीव है उत्पत्ति की बात ही नहीं है तो वहां फिर द्वैत मिलेगा द्वैती उत्पन्न ही नहीं हुआ तो क्या सत्यत्व तो आएगा उसमें सत्य तो बुद्धि नहीं यदि आजादबाद में बैठ सके कोई माई लाल वहां पर ये द्वैत होने की संभावना ये ज्ञानाभ्यास है ये कहा मनोनाश अभ्यास हो यथा तथा उसी योगवा शिष्ट में मनोनाश का भी अभ्यास बताया है माने कोई लीलोपाख्यान में मनोनाश का अभ्यास बताया क्या बताया है अत्यंताभाव संपत्त ज्ञातुर्गेय वस्तुना युक्त शास्त्र ये त्राभ्यास न स्थित मनोनाश के लिए कहा है उपाय बताया है क्या है मनो कहते हैं अत्यंत अभाव संपत्त हो और ज्ञात ज्ञात वस्तु ना अत्यंत अभाव संपत्ति ज्ञाता को जो ज्ञेय वस्तु बने थे अभी ज्ञान में दिखाई दे रहा था ज्ञाता अपने से भिन्न वस्तु को समझ रहा था ज्ञातर्यसे वस्तु ना ज्ञाता के जो ग्य वस्तु है जानने योग्य वस्तु उसका अत्यंत अभाव की प्राप्ति होने पर जब ये निचना श्रुति के माध्यम से अत्यंत अभाव सिद्ध हो जाएगा ज्ञेय वस्तु ज्ञात है ज्ञेय वस्तु है ही नहीं सिद्ध होने पर अत्यंत अभाव सिद्ध होने पर कैसे सिद्ध होगा अत्यंत अभाव क्या युक्तिया शास्त्र दो दो साधन है युक्ति भी है युक्ति माने योग अष्टांग की भी अपेक्षा है अष्टम तो होगा नहीं होगा सात तब तो जरूरी है अष्टम तो फल है वो अष्टम जो है फल है किंतु तो सात है साधन वहां पहले यम चाहिए सभी के लिए जरूरत है नहीं कि वेदांति के लिए यम नियम का आवश्यकता न हो यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार इंद्रिय बैरमुखी हो रहे हैं तो बैरमुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना सबका काम है यह नहीं कि वो पतंजलि योग वाले ही करें सबका काम है बैरमुखी इंद्रियों को विषाण तरफ जा रहे हैं उनको भीतर की तरफ करना है अंतर्मुखी बनाना सबका काम है यह प्रत्याहार होता है और धारणा एक देश में मन को टिकाना सबका काम है विक्षेपी मन कर नहीं पाएगा काम देश बंध धारणा है ना एक देश में ठिकाना है उनको। उसी के नाम धारणा है ये भी सबके लिए अनुकूल है धारणा ध्यान एकाग्रता भी सबके लिए अनुकूल ही होगा तब लगने समाधि तब यहां कि मैंने वेदांत की तरफ जाएंगे तो आत्म साक्षात्कार कहेंगे सब होने के बाद ही होगा इनमें से कोई भी भंग होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा अंग नहीं तो अंगी कहां से मिलेगा अंगी प्राप्ति के लिए चाहिए। तो कहते हैं ये मनोनाश का अभ्यास कैसा बताया है अभाव कहा ज्ञाता का जो ग्य वस्तु है द्वैत काल में ज्ञाता और इसका अत्यंत अभाव की प्राप्ति हो जाने पर कब होता है युक्तिया शास्त्र दो साधन है एक तो शास्त्रों की तरफ विश्वास चाहिए हमने शास्त्र क्या बोल रहा है नियोन किंच बोल रहा है वहां अत्यंत अभाव दिखा रहा है सबका और दूसरा युक्ति मैंने योगिक ये योग साधना ये भी है साधन है जिसे मनोनिग्रह आदि हो जाता है उस काल में अत्यंत अभाव घोषित कर पाएगा द्वैत का मन विषयों में आसक्त हो रहा उस काल में द्वैत कैसे असत्य घोषित करेगा द्वैत को नहीं कर सकता चाहिए अत्यंत अभाव संपतो क्या युक्त युक्ति मानी योगे ऐसा अर्थ करेंगे यहाँ स्वयं युक्ति माने योग साधना चाहिए उसको और शास्त्री शास्त्रों के द्वारा युक्ति भी चाहिए योग भी चाहिए शास्त्र भी चाहिए दोनों साधनों के द्वारा ये यत्न करते हैं जो लोग ये अपना करते हैं तत्रा है वो फिर तथा अभ्यासी हो करके बैठे हुए हैं समुग्र मनोनाश के लिए अभ्यासी बने हुए समझना ये कहा अत्रुक्तिया युक्तिया शब्द का अर्थ युक्ति योगवास के श्लोक में दिया युक्तिया शब्द दिया उसका अर्थ युक्ति युक्ति के द्वारा योग योग के द्वारा यम नियम आदि सबके लिए चाहिए अब यम नियम आदि साधन नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है साथ अंग कोई भी नहीं किया और द्वैत कैसे भागेगा उसके लिए यम नियम आसन प्राणा प्रत्याह धारणा ध्यान ये सब चाहिए मन एकाग्र जब तक नहीं होगा कैसे ये विचार कर पाएगा सब चाहिए योगे न माने क्या है युक्तिया यदि योगे न माने समाधो ये समाधि में ऐसे दिखाई देगा समाधि में चाहे योगी लोग चाहे वेदांति हो हाँ, उस काल में द्वैत नहीं मिलने वाला है मन नहीं मिलेगा वो हो। मनो होगा वहां द्रष्टा दृश्य आदि बंद हो जाएंगे केवल एक वृक्ष स्वरूप रहेगा क्या रहेगा दृष्टा भी दृश्य के आधार पर द्रष्टा माना जाता था जैसे साक्ष्य के आधार पर साक्षी माना जाता है उस समाधि अवस्था में ना उसको द्रष्टा कहा जाएगा तदा दृष्ट स्वरूप अवस्था में तो है ना वो अपने स्वरूप द्रष्टा भी नहीं रहेगा वो दृश्य तो द्रष्टा कहां से बनना उस काल में बोधा अपने स्वरूप ये योगी लोग वहां समाधि का अर्थ करते हैं या आत्म साक्षात्कार अच्छा बोलते हैं अब थोड़ा सा भेद है कि उनके यहां सिर्फ व्युत्थान हो जाता है यहां व्युत्थान नहीं होगा तो कुछ फर्क है प्रक्रिया फर्क अलग है योग चाहिए तो ये दोनों साधन बता दिया है अच्छा अत्र युगत्या समाधि समाधि अवस्था में द्वैत नहीं मिलने वाला है मनोनाश हो जाता है मनोनाश का अभ्यास है वो समाधि में पहुंचने का अभ्यास है यो, योग प्रक्रिया मनोनाश करने का साधन है क्यों तो मन जब तक जीवित होता है जब तक उसको विषय दिया जा रहा है तो धीरे धीरे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार प्रत्याहार तक पहुंचा दिया विषयों से अलग कर दिया है इंद्रिया जब विषयों से अलग हो जाएंगे तो मन विषयों में जा नहीं पाएगा इंद्रियों के माध्यम से जाना है उसको जब इंद्रिय अंतर्मुखी हो गई तो मन बहिर्मुखी हो नहीं सकता कोई तो इंद्रियों के दरवाजा वही है वहीं से निकलना है उसने दरवाजा बंद हो जाता है तो धीरे धीरे वो मनोना अपने शांत हो जाता है जैसे ईंधन के अभाव हो जाने पर अग्नि स्वयं शांत हो जाती है यथा निरंधनो बन्ही स्वयमेवा सौम्य वो उपसाम्यति ऐसा है तथा चित्त स्वयं वृत्तिषयात चित्तम स्वयमे वे वो ऐसा आया है जैसे ईंधन रहित हो जाने पर अग्नि स्वतः शांत हो जाती है स्वयं न अपने कारण में शांत हो जाती है यथा निरंधनों बंधेर अग्निर सोयनऊ अपने कारण में शांत हो जाती है उसी प्रकार तथा चित्त तथा वृत्ति चित्तम जब बाहर के वृत्ति बना नहीं पा रहा वो चित्त तो आत्मा योग कल्पित है वो उसमें शांत हो जाता है मनोनाश को उपाय भी वहीं तो बताया ये कहा शास्त्रागी। शास्त्रागी तो शास्त्री शास्त्री तो विद्वाने विशेष शास्त्री होगा विध्वान काल में शास्त्र चिंतन करे अगर वृत्ति बनी हो तो शास्त्र में लगा दे उसको और अंतर्मुखी वृत्ति बनी होता तो अच्छी बात है और बहिर्मुखी वृत्ति बन गई तो शास्त्र चिंतन में लग जाए बाहर दूसरे चिंतन में लग था जाएंगे तो खा जाएंगे विषय शास्त्र ही इत्यादि कहा ये दोनों साधन यदि है योगाभ्यास भी है शास्त्र चिंतन भी है तो मनोनाश जरूर होगा अच्छा बासना क्षयाभ्यास यथात उसी योग वाशिष्ट में वासना माना संस्कार का क्षय हो जाना उसको भी कैसे हो सकता है उसका अभ्यास कैसे होता बताया है दृश्य असंभव बोधे नाग देशादिता नया सौ ब्रह्मभ्यास उच्चते ब्रह्माभ्यास करते हैं वासना का क्षय का अभ्यास मानते हैं क्या मानते हैं दृश्य असंभव असंभव बोधे न दृश्य नहीं हो सकता ऐसा ज्ञान जिसको हो गया दृश्य का अभाव असंभव ये ज्ञान जिसको है दृश्य माने मने क्या है उसके पास में स्त्रुति का प्रमाण है और अनुमान प्रमाण है और योगिक क्रिया से युक्त है वो व्यक्ति युक्ति भी काम करते वहां मन आदि एकाग्र हो चुका हो उस काल में दृश्य नहीं समझेगा दृश्य तो तभी होगा मन विक्षिप्त अवस्था में इंद्रियों के द्वारा बाहर निकल रहा हो उस काल में विक्षिप्त होता है दृश्य मानता है वो किंतु जब दरवाजा उसका बंद कर दिया गया है प्रत्याहार प्रत्याहर उसके दरवाजा बंद करने के साधन है प्रत्यहार इंद्रियां जो बहर मुखी दी अंधर्मुखी बना दिया दरवाजा लगा दिया तो मन कहा जाएगा जाने के रास्ता नहीं उसको यही साधन है कहा दृश्य असंभव असंभव बोध है दृश्य हो नहीं सकता ऐसा बोध हो गया उसको इस बोध के द्वारा रागदेशा जग हो जब दृश्य असंभव ज्ञान होगा उस काल में ना राग होगा ना द्वेश होगा छीण हो जाते हैं रागद्वेश जितने भी दुर्गुण थे नष्ट हो जाएंगे क्यों तो सत्य सत्यमान करके राग द्वेश हो रहा था दृश्य हो नहीं सकता ये बुद्धि में जो व्यक्ति पहुंच गया है है ही नहीं जगत उस काल में किसे राग करेगा किसे द्वेष करेगा वो न इष्ट रहा ना अनिष्ट रहा इष्ट बुद्धि करके राग होता था अनिष्ट बुद्धि में द्वेष होता था दोनों नहीं है ना राग ना द्वेष के कारण राग द्वेष क्षीण हो जाता है उसके तान दृश्य असंभव वो दृश्य असंभव ऐसे ज्ञान के द्वारा रागद्वेष आदि क्षीण हो जाने पर रतिर ब्रह्मा राग धन उदिता या असौ ब्रह्माते धनऊदिता रागद्वेशान धन उदिता रतिर या रतिर असौ ब्रह्माते रागद्वेशनव होने के बाद में क्षीण हो जाने पर जो धन है उस धन से उत्पन्न हुई जो या रतिर जो आत्मरति आत्मग्रह हो रखा है असौ वही रति आत्मरति जो है ब्रह्मा उसको ब्रह्माव्यास करते हैं ऐसा कहा जाऊगा से महाराज उपनिषद उपनिषद सम्मतम निरोधोपाय दर्शाएगी उपनिषद सम्मत निरोध का उपाय क्या है यह तो यौगिक प्रक्रिया के द्वारा बता दिया यहाँ निरोध उपाय मन का निरोध करना हो मन एकाग्र करना पड़ेगा मन एकाग्र करने के लिए कहा पहुंचना पड़ेगा देश में पहुंचना पड़ेगा देश धारण है ना मन एकाग्र करना वही होता है उसके लिए हमें छह साधन करके पहुंचना पड़ेगा एकाएक देश बंध नहीं होगा सबसे पहले यम फिर नियम फिर आसन फिर प्राणायाम फिर प्रत्याहार तब होगा ध्यान वही एकाग्रता होना है जैसा सब होना तो किंतु वहां की प्रक्रिया थी हो कि यहां की प्रक्रिया क्या है उपनिषद संबंध जो उपनिषंब निरोध पाए निरोध कैसे होगा यहां इसको बताया विवेक दर्शन का अभ्यास और वैराग्य ये दो साधन होते हैं वेदांत के माने ये दो साधन है निरोध का उपाय मन निरोध करने के साधन दो हैं, एक तो ज्ञान ज्ञानाभ्यास की तरफ लगा हो और दूसरा विष्ण से वैराग्य का अभ्यास हो दोनों साधन वेदांत के अभिमत साधन हैं, ये बताया यही कहा था भाषण में विवेक दर्शन वैराग्याभ्याम इत्यादि कहा था कैसे लय होगा मन का कहा रज्ज्वान सर्पे कहा जैसे सर्प रज्जू में लय हो जाता है सर्प सर्प के लय हो जाने पर किस रज्जू में वही है चार की में कहते हैं वेदांत अभिमत निरोधम प्रश्नत्म दृष्टांत वेदांत के अभिमत जो निरोध होता है विवेक दर्शन का साक्षात माने अभ्यास और विषय के साथ बैराग्य ये निरोध उपाय है वेदांत सम्बत उपाय इसको और स्पष्ट करते हैं दृष्टान्त दिया रज्वानप सर्पे ऐसा कहा जैसे सर्प बुद्धि हो गई थी बाद में रज्जु में लय हो जाता वो ठीक इसी प्रकार सर्प कल्पित था कल्पित सर्व का लय हुआ है प्रकार जगत कल्पित है उस ब्रह्म में एक हो जाएगा लय हो जाएगा ये वेदांत सम्मत वाला है ये कहा अच्छा भाष्य में लयम था लयम सुसुप्ते सुसुद्ध में भी लय हो जाता है मन ये कहना चाहते हैं पांच साधारण स्थल महा ये साधारण है सभी के लिए प्राप्त है ये सुसुप्ति सुसुप्ध में सबका मन लय हो जाता है लीन हो जाता है ये लय गुषु का मनसी वर्तते है मनसी पद यहाँ भी लाना सुषुप्ते गते मनसी मन के सुषुप्त में चले जाने पर भी जगत नहीं दिखता जगत नहीं होता कहा लयम इति मनसी इति है लयम गते के आगे मनसी ये भाष्य में शेष लगा देना ये कहा पत्र अयम विभाग यहाँ विभाग क्या करना है जो रज्जु में सर्प देखना और सुषुप्ति में लय होना इनमें क्या अंतर है सर्प को रजु रूप से देखना और सुसुप्ति में मन का अभाव देखना इसमें क्या अंतर है जैसे रज्जु में सर्प का अभाव देखना और सुसूक मन का अभाव देखना इसमें क्या अंदर दो दृष्टांत का इसका क्या तात्पर्य इति प्राणायाम आदि साध्य निरोधको निरोध शब्द का अर्थ है प्राणायाम आदि के द्वारा साध्य निरोध यौगिक प्रक्रिया के द्वारा चल करके निरोध करना मन को यदि प्राणायाम आदि करता रहेगा तो मन क्षीण होता जाएगा मन का निरोध होगा निरोधक जो मन का निरोध करना माने प्राणाविध साध्य प्राणादी क्रिया के द्वारा साध्य है विवेक इत्यादि नाचा बाधात्मक बोल होगा विवेकता विवेक से जो होगा बाद रूप होगा ध्यान से जब तो मिथ्या दृष्टि हो गई तो बाद हो जाएगा उसका मिथ्या दृष्टि होने पर उसे प्रवृत्ति नहीं होगी बाद हो जाएगा ये विवेक विवेक इत्यादि नाचा बाद है। रज्वान विवेद दृष्टान्त तो रज्वान कहा रज्जु के विवेक होने पर बाद हो जाता है सर्पटा रज्वान विवेक दृष्टान्तत्वाद कहा सुयम गतेवय दिखाया वहाँ निर, निरन्वय नाश नहीं होगा सुसुक्त में जो मन का नाश होगा निरन्वय नहीं होगा बाद में आ जाता है फिर बाहर कार्य का नाश दो प्रकार से होता है एक तो निरन्वय नाश एक सान्वय नाश सुसुक्त में सान्वय नाश है काम नहीं कर पा रहा किंतु है कि वहां जीवित है प्रलय आदि में निरन्वय नाश हो जाएगा ये कहना चाहते हैं सुसूप देती अन्वयन कारण प्रवेशात्मक सान्वय नाश है सान्वय नाश है कारण में प्रवेश कर रखा है मरा नहीं है वो नाश नहीं हुआ है सुश्रुत तो में अज्ञान में जाकर घुस गया हो मन काम नहीं कर पा रहा कित जीवित है ये सान्वय नाश है निरणय नाश ऐसा होता है निर्णय नाश नहीं करते प्राय जो होगा माने बाद वाला जो होगा निर्णय नाश हो जाता है रज्जु में सर्प फिर आएगा क्या वहां नहीं आ सकता वो नय नाश, नाश है बाधात्मक जो नाश होता है वो निर्वणय नाश हो जाता है और कारण प्रवेश रूप होता है वो सान्वय नाश होता है ये कहा छे की टिप्पणी उक्त प्रकार द्वैत उपलब्ध होगा इस प्रकार से माने प्रकार क्या बता दिया आत्मदर्शन का अभ्यास और विषय में बैराग्य ये दो साधन है अभ्यास और बैराग्य दो साधन है उधर आत्मा विवेक पूर्वक आत्मदर्शन का अभ्यास करना है तो वो आत्मदर्शन को बढ़ाते जाए विषयों की तरफ में बैराग्य का निर्णय करता जाए ये मन नाश हो जाएगा मन नाश के साधन यही माना है अमनिभाव करने का साधन है ये बताया तदभावे नियत निय तो, निय तो भावत्वाद इत्यादि कहा था उसके अर्थ करना चाहते हैं अच्छा ये तो टीका में है टीका देखे यथा रज्जु सर्प रूपेण विकल्पित है जैसे रज्जु जो ना सर्प रूप से विकल्पित हो जाते हैं सर्प रूप से दिखाई पड़ती है ठीक है इस प्रकार ये मन ही जगत रूप में दिखाई दे रहा है ध्यान देना है ये निर्णय करना है कि मन ही है मने मन से अतिरिक्त जगत कुछ हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता है मन के अभाव काल में जगत नहीं मिलता ये सिद्ध होना है निर्णय करना का यथा रज्जु सर्प रूपेण विकल्पते जैसे रज्जु सर्प रूप से विकल्पित हो जाती हो जाती है कहा पांच कि माने विकल्पते मैंने भ्रमेण प्रतीय वास्तव में सर्प नहीं होता वो हो। रज्जु सर्प नहीं होती रज्जु ही रहेगी किंतु भ्रम से प्रतीत होता है सर्प रूप से प्रतीत होता है ठीक इसी प्रकार है वो आत्मनिष्ठ मन है वो जगत रूप प्रतीत हो रहा है यह समझना है ये तथा उसी प्रकार द्वैत तो रूपेण विकल्पात्मक इसी प्रकार मन जो है ना विकल्पात्मक मन जो विकल्प करने वाला जो मन है द्वैत तो रूप से विकल्पित होना अनेक रूप धारण करने वाला जो मन है मन एक छह नंबर टिप्पणी प्रतीय मानात्मक वास्तव्य होना नहीं है प्रतीति द्वैत प्रतीय मानात्मक विकल्पात्मक विकल्प तिद्या कल्पिता जो विकल्पना होती है अज्ञान से कल की होती है सर्व की कल्पना कब होती है अज्ञान से होती है रज्जु के अज्ञान से तो यहाँ के आत्मा के अज्ञान से जगत दिख रहा है आत्मा से अभिन्न जो मन है उस मन में दिख रहा है जगत दिखाना चाहते है अर्थ है प्रमाण गवेश अविद्यापूर्वक है इसमें क्या मानना चाहते हैं कहते हैं प्रमाण के गवेषणा अन्वेषण करने में क्या प्रमाण होगा इसमें मन सत्व जगत सत्व मनसो अभाव अभाव इसमें क्या प्रमाण होगा प्रमाण का अन्वेषण करने पर विशिष्टम अनुमान विशिष्ट अनुमान अनुम की विशिष्ट अनुमान केवल के विशिष्टअनुमा भी नहीं कवल बिद्रिकी भी नहीं अन्वय विद्रिकी विशिष्ट अनुमान तत्सत्व तत्सत्वभाग तदे <coughs> प्रश्नपूर्वक प्रकरण प्रथमा अर्धाक्षरा उसी को प्रश्न पूर्वक दिखाते हुए माने तो मन जगत सत्य मनसो अभाव अभाव जो दिखाना है उसी को प्रश्न पूर्वादिप प्रश्न करेगा फिर प्रथम जो पाद है कारिका का प्रथम अर्धकारिका कारि, है उसके शब्दावली का अर्थ करते हैं व्याख्या करते हैं कहा तदेव द्वैतात्मना प्रतीयमान मनदेव टिप्पणी कहा द्वैत से प्रतीत होने वाला मन ही मन ही प्रश्न पूर्वक कैसे करेंगे उसी का अर्थ करते हुए कारिका का आधा भाग का अर्थ करते हैं ये कहा तथा हम इत्यादि प्रश्न कर दिया पूर्व आदमी कैसे हो सकता महाराज बिद्री का अनुमान है कहा कैसे अनुमान बनेगा तब आगे कहते हैं तेरा ही मनसा विकल्प मान दृश्य मनोदृश्य मनोदृश्य दृश्यम तदृश्यम मनसा दृश्य मनोदृश्यम ये तृतीय समास बोला मनोदृश्यम इदम द्वैतम ये द्वैत है सर्व द्वैत सारे के सारे द्वैत मनोदृश्य है मन से दिखाई पड़ता मन होने पर दिखाई पड़ता है मन होने पर नहीं दिखाई पड़ता है मनोदृश्य है मना यह प्रतिज्ञा वाक्य है मनोद्वैतम जैसे पर्वतों पर निर्माण बोलते हैं ना मनोदृश्यम द्वैतम यह प्रतिज्ञा वाक्य है द्वैत मनोदृश्य है क्यों तत्सत्व सत्ता तेतु है प्रतिज्ञा और हेतु द्वित होते उदाहरण मिल जाएगा जागृत स्वप्न और सुसुप्ति व्यतिरिक्त में सुसुप्ति अन्य जागृत स्वप्न मिल जाएगा धारण तल मिल जाएगा तदभावे भाव तदभावे भावत इत्यादि कहा टीका विमतम मनोमात्र ये अनुमान। विमतम द्वैतम जो जगत है जो विवादास्पद है जो सत्य मान के बैठा एक बार ही एक बार ही बोलता है मिथ्या है इसमें विवादास्पद है ये सिद्धांत अनुमान रचते हैं विमतम द्वैतम मनोमात्र जो द्वैत है विवादास्पद द्वैत मनोमात्र मन से अतिरिक्त नहीं है मनोमात्र तदभावे नियत भावात तदभावे भावात उसके होने पर होता है मन के होने पर होता है और मन के अभाव में नहीं होगा तदभावे भाभा टिप्पणी तदभावे नियतव तो भावादी तदभावे एवं भावत्वाद उसके होने पर ही होता है उसके न होने पर नहीं होगा उसके होने पर ही मन के होने पर ही होता है द्वित मन काम करे तभी द्वैत भाजता है मन काम न करे द्वैत नहीं भाजता है इसलिए वो मनोवात्र है ठीक है तब द्वे तहत जाते तद, तद तथा, तथा, तथा मृदभावे नियत भावो नियमात्र घटादी अनुमान दृष्टांत दे देते हैं जैसे देखो मिट्टी के होने पर घटादी बन सकता है घटादी देखते हैं मिट्टी के न होने पर नहीं दिखेगा ये दृष्टांत दृष्टान्त इसलिए घट को क्या समझा जाएगा मिट्टी मात्र समझा जाएगा मिट्टी होने पर घट है मिट्टी न होने पर घट नहीं है तो मिट्टी ही है यह समझाया जाता है इस प्रकार मन के होने पर द्वैत है मन के न होने पर द्वैत नहीं है तो ये द्वैत मनोमात्र ही है घटा जी मिट्टी के होने पर अवश्य होता है और मिट्टी न होने पर नहीं होता है तो मिट्टी मात्र होता है ठीक है इस प्रकार हनुमान आर चैती ऐसे हनुमान के स्वरूप दिखाते हैं रचना रच्रा करते हैं कि द्वैतम कहा मन प्रतिज्ञा द्वैत सन ही प्रतिज्ञा वाक्य है मृत्ति सत्वस मृत्ति घटा भाव इस प्रकार मनस मन सत्तसत्व मनसो अभावता एक हनुमानी उत्तम व्यतिरेक स्फोरेन्न जो व्यतिरेक दिया था तत् तत्व सत्व इत्यादि जो व्यतिक है उसको दिखाते हैं मनोसोर इत्यादि कहा व्यतिक को दिखाते हैं तदभावी अभावत जो व्यतिक है उसको दिखाना चाहते हैं कैसे है ये कहा व्यतिरेकम आठ की टिप्पणी में कहा अन्वय से फुटत्वाद अस्फोरण अन्वय क्यों नहीं बताया खाली व्यति बताना चाहते हैं कहते हैं अन्य है अन्य के लिए दिखाना नहीं पड़ेगा तब सत्य सत्यम तो है तद अभाव अभाव कैसे होता है वो स्थान दिखाते हैं ये कहा दिखाते मनसोही अमन ही भावे मन जब अमन अभाव में चला जाएगा होने पर निरुद्धे निरुद्ध हो जाने पर अमन भाव द्वारा था निरुद्ध हो गया यौगिक क्रियाओं के द्वारा या वेदांत प्रक्रिया विवेक ज्ञान के द्वारा निरुद्ध हो गया वो बाध हो गया ऐसी स्थिति विवेक दर्शन अभ्यास बहरा क्या कब होता है मन का निरोध होने करेंगे दो ही साधन है विवेक दर्शन का अभ्यास और विषयों में बैराग्य इन द्वारा रज्वान जब सर्पे जैसे रज्जु में रज्जु का विवेक ज्ञान है तभी तो सर्प का अभाव होगा वहां रज्जु का विवेक ज्ञान और विषय जो सर्प में मिथ्यात्व दृष्टि वहां वैराग्य है तभी आपके वहां रज्जु ज्ञान हो जाएगा ठीक इसी प्रकार है समाधि स्वापयोर द्वैतस्य अनुपलंबे भी न असत्व पूर्वादी शंका करता महाराज समाधि अवस्था में और स्वप्न अवस्था में द्वैत न होने पर भी फिर भी द्वैत नहीं है ये कहने संक द्वैत है ये पूर्वादी की शंका है समाधि स्वापयोर द्वैतस्य से अनुपलम्बे समाधि में और सुसूक्ति अवस्था में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है न होने पर भी न असतम असत्व तो नहीं है द्वैत सत्य है सत्य है इस शंका करके उत्तर देते हैं अरे बाबा उस काल में दो तय करके क्या प्रमाण मिलेगा माना मानाधीना मेय सिद्धि देखो भाई कोई भी वस्तु की सिद्धि होती है प्रमाण के अधीन प्रमाण के बिना वस्तु की सिद्धि नहीं होगी मानाधीना मेय सिद्धिर मे, मान सिद्धि से लक्षण ऐसा प्रमाण के अधीन प्रमेय की, प्रमे की सिद्धि होगी अगर प्रमाण नहीं तो वस्तु सिद्ध नहीं कर सकते आप क्या घट है क्या प्रमाण है चक्षु प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बना हुआ तब घटे का सब मानाधीना सिद्धि यह सिद्धि से लक्षण यह की सिद्धि वस्तु की सिद्धि होगी <clears throat> मान सिद्धि से लक्षण मान की सिद्धि प्रमाण की सिद्धि लक्षण से होगी तो लक्षण करना पड़ेगा ऐसा कहा है तो मानाधीना में यह सिद्धि यह युक्ति है प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती है तो यहां पर विषय नहीं है उसका प्रमाण ही नहीं मन ही रहा तो विषय कहाँ से होगा ये बोलना चाहते हैं इत्यादि है अब रज्वाम सर्पे लयम गते सुशुक्ते द्वैतम नहीं वह उपलब्ध उसका अल्प नहीं होता है क्यों अभाव हो जाता है वहां तो ने प्रमाण ने जो विषय ग्रहण करने वाला वस्तु नहीं वहा मन नहीं है द्वैत नहीं मिलता है एक अभात सिद्धम द्वैत इसलिए द्वैत की असतःता सिद्धि हो जाती है इस सिद्धांत ने आगे टीका में कहते हैं मनसो यद अमनस्तम तद उपाधि मन में जो अमनस्ता कहा कब होगा अमनस्ता ये अमनस्त भाव पहुंचेगा मन उसकी स्पष्टीकरण करते हैं हाँ आगे अगर ब्रह्म ही सत्य है ऐसे बुद्धि में जो पहुंच गया हो उस काल में मन अमनस्त होगा ये कार्यक्रम कहना चाहते हैं कार्यक्रम में मन में जो अमनस्त है वो कैसे वो पाता है उसको स्पष्टीकरण करते हैं अमन भावे करके बोल दिया था इकतीसवें कारिका में तो बत्तीसवें कारिका में मन के में अमनस्त भाव की सिद्धि किस प्रकार से पुष्टि होती है वो बताते हैं कहा कारिका है आत्मसत्या न न संकल्पये तदा अमरस्ता तदी्या भावे तद आत्मसत्याबोधे न संकल्पयते आत्म अमरस्ता तदाया ग्राह्या भावे तदग्रह आत्मसत्य अनुबोधे न आत्म ही सत्य है ऐसा अनुबोध अनुबोध बने शास्त्र और आचार्य उपदेश के पश्चात साक्षात बोध होगा ज्ञान होगा अपने आप अटकलबाजी में ज्ञान नहीं और आत्मा आत्मसत्य है कब ज्ञान होना अनुबोधक अनुमान पश्चात किसके पश्चात शास्त्र और आचार्य उपदेश के पश्चात ऐसा निष्कर्ष निकाल के बैठा है कि आत्मा ही सत्य है त्रिकाला बाधित तत्व तो आत्मा ही है ऐसा करके बैठा हुआ है जैसे रज्जु ही सत्य है ऐसा ज्ञान होगा कब ज्ञान होगा सर्व के बैठा हुआ था किंतु उसके लिए कोई उपदेष्टा की जरूरत है कौन सी जरूर कोई उपदेष्टा चाहिए अरे बाबा नायम सर्व यम बोलने वाला चाहिए कोई अरे ये सर्प नहीं है रज्जु है ऐसा व्यक्ति चाहिए उसके उपदेश के पश्चात रज्जु ही है करके जो बैठ जाएगा ये ऐसा यहां भी है मान जगत रूप में देख रहा था आत्मा को जब नहीं नहीं आत्मा ही सत्य है जगत असत्य है ऐसा जो शास्त्र और तत्सत्यम स आत्मा इत्यादि वाक्य है उनके आधार पर जो शास्त्र आचार्य शा... मान शास्त्र और आचार्य में शास्त्र के अनुकूल बोलने वाला आचार्य यानी कि शास्त्र का उपदेश आचार्य का उपदेश तो नहीं होगा शास्त्र के, के अनुकूल बोलने वाला आचार्य आचार्य बन के बैठा है किंतु तो शास्त्र के विरुद्ध तो बोलता हो सामने वाले को खुश कराने के लिए ऐसा भी आजकल चल रहा है सामने वाले को खुश करा देना है बस अपने ढंग से बोल देना ऐसा नहीं शास्त्र के अनुकूल बोलने वाला आचार्य बस शास्त्राचार्य ऐसे स्व से बोला है तो शास्त्र ज्ञान वाला आचार्य है उसके बाद विश्वास करना होगा क्या होगा उसके पश्चात उमस विश्वास करेगा तो ज्ञान होगा उसको यही कहा आत्मसत्या आत्मसत्यत्व के अनुबोध के द्वारा अनुमान पश्चात बोध के द्वारा क्या होगा न संकल्प तेरा कुछ आत्मा से रहित अन्य वस्तु है ही नहीं वही एक सत्य तत्व है ऐसा ज्ञान जब होगा फिर संकल्प करना छोड़ देगा वो सत्य की तरफ ही जाएगा मन कहा जाएगा जो सत्य होगा उधर ही जाएगा अभी तक आत्मसत्य का बोध नहीं है इसलिए विष्णु की तरफ सत्य मानते जा रहा है जब रजु को सत्य मान के बैठेगा तो सर्व के तरफ नहीं भागेगा वो चांदी की तरफ नहीं जाएगा सुक्ति को सत्य मानेगा तो आत्मसत्याद है ना आत्मा ही सत्य है इस शास्त्र और आचार्य के उपदेश के पश्चात ज्ञान के माध्यम से मनहा यदा न संकल्प है वो तो जो मन है जब संकल्प करना छोड़ देगा किसका विषय होगा चिंतन छोड़ देगा सत्य वस्तु मिल गया तो असत्य के चिंतन क्यों करेगा वो जो लोहे की अंगूठी पहन रहा था उसको सोने की अंगूठी मिल जाए तो लोहे की अंगूठी पहनेगा अंधेरे में जाके फेंके कोई नहीं लज्जा आएगी उसकी उसको लज्जा होगी ठीक ठी इसी प्रकार आत्मा ही सत्य ऐसा ज्ञान यदि हो जाए विश्वास आ जाए वो विश्वास कराने वाला कोई व्यक्ति की आवश्यकता यदि ऐसा हो जाए तो फिर उसके बाद संदर्भ करना छोड़ देगा इधर गड़पड़ादी के चिंतन छोड़ देगा विषय चिंतन छोड़ देता है जब ऐसा करता है अमरस्तान करायाद उसी काल में अमरस्त भाव को प्राप्त मनस्त था विषय चिंतन काल में मन कहा जाता था उसको क्या कहा जाता है विषय चिंतन करता था सत्यमान कर मन बोला जाता था अब अमानस अमनस्त बनाने चला गया आत्मा ही सत्य है आत्मा की तरफ चला गया तो अमर स्थान तो पर उस काल में मन अमानस तो भाव को प्राप्त तो हो जाता है ग्राह्या भावे तद अग्रहण जब ग्राह्य नहीं है तो तद अग्रहण मन का भी ग्रहण नहीं होगा जैसे ईंधन के अभाव में अग्नि का ग्रहण नहीं होता दाह्य वस्तु न हो तो दाहक अग्नि नहीं मिलने वाली है अग्नि तभी जलाने का काम कर सकते दाह्य वस्तु हो तो भावे तथा दाहक से अभाव अभाव तथा ग्राह्याभावे विषयाभावे मनसो अभाव तब अग्रह ग्रहण नहीं होगा मन का मनस्वे ना मन का ग्रहण नहीं होगा वो तो में आत्म रूप से चला जाएगा आत्मभाव होगा कहा समय हो गया नहीं रखते फिर करिएगा द्रम कर्णे स्नियाम देवा भद्रम पश्येम्षेत्रा स्त्रियम सुमे शेम ओम शांति